गीता तत्वचिंतन यज्ञों के प्रकार ग्यारहवा अपाने जुहवती प्राणम अब यहाँ पर अष्टांग योग का चौथा अंग जो प्राणायाम है उसके चार भेद बताए गए हैं प्रत्येक को यज्ञ की संज्ञा दी गई है क्योंकि इनके करने वाले इनके माध्यम से अपने प्राण कर्मों पर नियंत्रण प्राप्त करके अंततोगत्वा उस परम सत्य को ही पाना चाहते हैं इनकी रुचि शरीर में गतिशील वायु प्राणवायु के नियंत्रण में होती है वैसे तो प्रत्येक प्राणी में प्राणवायु गतिशील है पर यह साधक उस प्राणवायु को अपने इच्छानुसार चलाना चाहते हैं जिस उपाय से प्राणवायु नियंत्रण में आती है उसे प्राणायाम कहते हैं वेदांत की प्रणाली में प्राण के पांच विभाग किए गए हैं प्राण अपान व्यान उदान और समान प्राणवायु वह है जो ऊपर जाती है और नासिका के माध्यम से दिखाई देती है अपान वह है जो नीचे की ओर जाती है और गुदा द्वार से निकलती है व्यान शरीर के भीतर सर्वत्र विद्यमान है और सभी दिशाओं में गतिशील है उदान वह वायु है जो ऊर्ध् की ओर गमन करती है और अंतकाल में शरीर को छोड़कर निकल जाती है समान वायु भोजन आदि को पचाती है पर योगशास्त्र में प्राण और अपान का अर्थ भिन्न है वहाँ पर भीतर की वायु को बाहर निकालना प्राण कहला कहा गया है तथा बाहर की वायु को भीतर लाना अपान जब हम वायु भीतर लेते हैं तो वह पूरक कहा जाता है और जब भीतर की वायु को बाहर निकालते हैं तो रेचक इसी प्रकार और सांस रोक लेना कुंभक पूरक रेचक और कुंभक की तीनों क्रियाएं मिलकर प्राणायाम कहलाती है जिसके चार भेदों की बात हमने ऊपर कही है यहाँ पर प्राणायाम का पहला प्रकार बताया गया है साधक अपान में प्राण का हवन करता है सामान्य अवस्था में वायु अपान के रूप में स्वाभाविक गति के भीतर जाती रहती है और प्राण के रूप में बाहर निकलती रहती है पर इस प्राणायाम में साधक धीरे धीरे बाहर की वायु यथाशक्ति भीतर खींचता है जिससे पेट तन जाता है और इस प्रकार खींची गई वायु को वही स्तंभित कर लेता है यह प्राण का अपान में हवन है इसे पूरक प्राणायाम या अंतः भी कहते हैं जब तक वन पड़ता है वह यह कुंभक साधता है और अंत में जोरों से सांस छोड़कर फिर धीरे धीरे वायु अपने भीतर खींचता है यह साधक इस अंत कुंभक का बारंबार अभ्यास करता है बारहवा प्राणे पानम तथा परे यह या प्राणायाम का दूसरा भेद है इसमें प्राण वायु में अपान वायु का हवन किया जाता है इसका साधक भीतर हिक्की वायु को बलपूर्वक धीरे धीरे खाली करता है जितना बन सकता है उतना खाली कर सांस को रोक लेता है इसे रेचक प्राणायाम या बही कुंभक भी कहते हैं जब तक कुंभक करना संभव हो करता है फिर एकदम से सांस लेकर भर लेता है फिर धीरे धीरे वायु का यथाशक्ति रेचन कर पुनः कुंभक करता है इस साधक को इसी प्राणायाम में रुचि होती है तेरह प्राणापान गतिरुद्वा यह तीसरे प्रकार का प्राणायाम है इसमें सामान्य रूप से जो प्राण और अपान की गति हो रही है उसे कहीं पर भी रोककर कर श्वास प्रश्वास बंद कर कुंभक किया जाता है चाहे अपान की गति हो रही हो या प्राण की उसे बीच में ही रोककर कुंभक कर लिया जाता है यह साधक इसी प्रक्रिया द्वारा कुंभक प्राणायाम का लगातार अभ्यास करता है चौदहवा अपने नियता हाराह हा प्राणान प्राणेश जुती यह यज्ञ का चौदहवा प्रकार और प्राणायाम का चौथा प्रकार है जहां प्राणों का प्राणों में ही हवन किया जाता है इस प्राणायाम में पूरक रेचक आदि कुछ नहीं किया जाता बल्कि शरीर में स्थित पंच प्राण में से योग साधना द्वारा किसी को भी पकड़कर उसे वहीं का वहीं ठहरा देते हैं और अन्य प्राणों को उसमें विलीन करते हैं यह चौथे प्रकार का कुंभक है यह सबसे कठिन प्राणायाम है ऊपर कहे गए प्राणायाम के तीन प्रकार वास्तव में इस चतुर्थ प्राणायाम को साधने के ही उपाय इससे योगी पतंजलि के अनुसार ज्ञान रूप प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है अतः क्षीते प्रकाश वर्णम योग सूत्र और सत्य अपनी ज्योति से उद्भासित हो उठता है इस कठिन प्राणायाम को साधने के लिए साधक का नियताहार रहना परमावश्यक है उसे भोजन पान में सावधानी बरतनी चाहिए और उसका जीवन एकदम अनुशासित होना चाहिए एक महात्मा इसे हिमालय की विद्या कहा करते थे उनका तात्पर्य यह था कि यह सब सीखना और करना निर्जन में ही हो सकता है जहां बाहर के विक्षेप साधक को प्रभावित न करें और प्रशंसक लोग उसके नियमित संयमित आहार आदि में श्रद्धा के आधिक्य से किसी प्रकार का विपर्य उपस्थित न करें आहार का अर्थ भोजन पान भी हो सकता है और इंद्रियों के द्वारा आहारित यानी ग्रहण किए जाने वाले में विषय भोग भी है उपरयुक्त चौदहों प्रकार के साधक यज्ञविद हैं तथा सत्य को पाने की दृष्टि से किए जाने के कारण ये यज्ञ उनके कलमसों को पापों को दोषों को मिटाने में सहायक होते हैं इनकी चर्चा हम पूर्व में ही कर चुके हैं